सृष्टि के कण कण में व्याप सबके अंदर विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को वंदन करते हुए यहां के समस्त ट्रष्टिगण जिज्ञासुस्त्रोत्रगण हैं उनको अभिवादन करते हुए ऋग्वेदिया जो ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर विचार में प्रवृत्त हो गई तो यहां तक विचार हुआ था उस परमात्मा ने सारे जगत सृष्टि करने के बाद इन देवतों को भी सृजन किया संसार सागर में पड़े हुए देवतों ने उस परमात्मा से प्रार्थना की भगवान हम तो अभी तक संसार सागर में ही पड़े हैं कोई आश्रय दिलवाओ और उसमें रहकर हम लोग आराम से ये भोजनादि अन्नादि ग्रहण करें तो परमात्मा ने उन देवतों की प्रार्थना सुनी उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के जो भिन्न भिन्न शरीर है जो होने वाले जो सृष्टि है ये परमात्मा के जो मन में स्मरण होते हैं वैसे ही उन्होंने सृजन किया अंत में जो मनुष्य शरीर को देखकर देवता प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने कहा आप लोगों का तो आश्रय तो मिल गया प्रवेश कीजिए सारे देवता प्रवेश किया शरीर में उतने में वहां ही उपस्थित जो भूख और प्यास वो तो देखती रही अरे सारे देवता जाके अपने अपने आश्रम में तो बैठ गए तो हमारा कोई आश्रय ही नहीं तो भूख और प्यास ने उस परमात्मा से प्रार्थना की भगवान हम लोगों ने क्या अपराध किया है ये देवतों को तो आश्रय मिल गया हमारा भी कोई न कोई आश्रय दे देजिये तभी परमात्मा ने ईश्वर ने कहा आप लोगों को अलग आश्रय नहीं दे सकते क्योंकि भूख और प्यास आप धर्म है कोई भी जो धर्म है धर्मी के बिना नहीं रह सकता धर्म में ही आश्रित होकर ही धर्म रहता है कल विस्तार रूप से विचार हुआ था भगवान ने कहा चिंता मत करो आश्रय तो मिलेगा इसलिए ये देवता है इन देवतों में ही आपको भागीदार बना दूंगा अर्थात देवतों का ही भागीदार बना दिया भूख और प्यास उन देवतों में भी विशेष रूप से ये प्राण देवता है उसका धर्म बना दिया इसलिए खा रहे प्राण जो भी हम भोजन करते हैं उसको प्राण ही ग्रहण करता है प्राण यदि ना हो भोजन नहीं कर सकते और प्राण है निर्दोष माना है बृहदारण्य उपनिषद में भी आता है एक प्रकरण देवता और असुरों में परस्पर युद्ध होने लग गई देखिए देवता और असुर बाहर तो है ये प्रसिद्ध हमारे अंदर भी है ये भी निरंतर युद्ध होते रहते इनमें परस्पर युद्ध होते रहते असुरों की संख्या अधिक है देवताओं की संख्या न्यून है कम है कनीय सह तो इसलिए असुरों की संख्या अधिक होने से ये देवता सदा परास्त हो जाते तो परास्त हुए देवता उस प्रजापति के शरण में जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु के कभी वो असुरों से मुक्त दिलवाते वैसे ही हमारे शरीर में आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति ये दोनों के निरंतर खींचाताने होते रहते हैं ये विशेष रूप से किसी आप साधना में लगे रहते हैं तभी देख लीजिए ध्यान में बैठे रहते हैं तो आसुरी वृत्ति आपको खींचकर बाहर ले जाती है तो ये देवतों ने सोचा ये आसुरों की संख्या तो ज्यादा है बलवान है इसलिए हम उद्गीत उपासना के द्वारा एक उद्गीत उपासना होती तो उद्गीत उपासना के द्वारा असुरों को परास्त करें तो सभी देवतों ने निर्णय किया ठीक बात है अच्छी बात है किंतु ये उद्गान कौन करेगा सबसे पहले वागेन्द्रिय ने कहा मैं करूं तो उसने वहां नौ पवमानों के द्वारा अर्थात तीन पवमानों के द्वारा उद्गान किया द्वादश पवमान मानते पवित्र करने वाले जो भगवान के स्तोत्र है उजी का नाम है पवमान स्तोत्र करते तो ये तीन पवमानों के द्वारा वागेन्द्र ने गान करने लगे वो कोई अलग नहीं है सतो मां तमसोमा तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया तो उतने में असुरों को मालूम पड़ा क्योंकि तो शत्रु चुपचाप थोड़े बैठेंगे ये जो उद्गान करते हुए देवता हम लोगों को परास्त करेंगे तो उससे पहले उसके ऊपर आक्रमण क्यों ना करें तो वाग, वाग इंद्रिय के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और जो वाघ इंद्रिय है उसके साथ पाप को जोड़ दिया पाप का मतलब है आसक्ति आसक्ति को ही पाप माना है आसक्ति से बढ़कर कोई पाप नहीं तो इसलिए देखे वाग के द्वारा हम अच्छे भी बोलते हैं खराब भी बोलते हैं जो बोलने योग्य नहीं है ऐसे शब्द भी बोलते हैं असुरों ने उसके साथ संबंध जोड़ा पाप का वैसे ही सारे इंद्रियों ने उद्गान करने के लिए प्रयत्न किया असुरों ने उनको जाके पाप से जोड़ दिया अंततः ये सारे देवतों ने सोचा असुरों को परास्त करना तो बहुत कठिन है तो प्राण देवता से कहा तो प्राण ने वहां उद्गान किया असुरों का स्वभाव हुआ था पहले से सारे देवतों को परास्त किया था उन्होंने सोचा हम प्राण को भी परास्त करें दौड़ते हुए उस प्राण के पास गए उतने में असुर नष्ट हो गए कैसा नष्ट हो गए जैसा कोई विशाल जो पाषाण का चट्टान है उसमें यदि कोई मिट्टी का ढेला फेंकने पर वो चूर चूर हो जाता है वैसा ही असुर चूर चूर हो गए तो कहने का तात्पर्य ये जो प्राण है इसमें तो कोई स्वार्थ नहीं देखिए आंख में स्वार्थ है अच्छे अच्छे रूप देखेंगे आंक ही दूसरे को नहीं दिया उन्होंने कान को भी नहीं दिया और युवा को भी नहीं दिया अच्छा शब्द सुनेंगे कान दूसरे को सुनने का अधिकार नहीं दिया किंतु प्राण देखिए हम भोजन दे रहे प्राण को ये सभी को पहुंचा रहे सिर दर्द हो गया गोली खाएंगे किसमें प्राण में डालेंगे तो ठीक हो जाता है आंख खराब हो गया दवा खा लिया प्राण में डाल दिया प्राण ने वो दवा पहुंचा दिया आंग को तो इसलिए प्राण में कोई पक्षपात नहीं प्राण श्रेष्ठ है तो इसलिए उस परमात्मा ने कहा इन देवतों का भागीदारी बनाओ अतः प्राणादियों का भागीदार बना दिया ईश्वर ने और ये भी कहा दिया जिस किसी देवतों को आहुति दे देते यज्ञ में अथवा जो हम भोजन करते उससे भूख और प्यास भी भागीदार होते अर्थात भूख और प्यास है उसके द्वारा ही तृप्त हो जाते तो इसलिए बता रहे हैं यशा कश्यी देवताये हविर्गृहते तय तो इंद्र को हो वायु को हो किसी को भी हवि दी जाती है उसके द्वारा ये भूख और प्यास भी प्रसन्न हो जाते तो कहने का तात्पर्य ये, ये है ये भूख और प्यास है चेतन विशिष्ट जो प्राण है उसका धर्म है और इसलिए जो प्राण वाला व्यक्ति है वही भूख और प्यास से युक्त है और उसके लिए आहार आदि का ग्रहण करता है तो यहां तक परमात्मा ने सबको व्यवस्था बना दिया देवताओं को भी व्यवस्था बना दिया और भूख प्यास को भी उनको भी व्यवस्था दे दी जो भी देवता खाएंगे उससे तुम तृप्त हो जाएंगे तो देवतों का ही भागीदार बना दिया तो उसके बाद अभी खाने के लिए तो अन्न तो चाहिए जैसा भूख लग गई प्यास लग गई तो इसलिए अन्न की आवश्यकता है देखिये अभी तक सबसे पहले भोक्ता की सृष्टि बना दिया देवताओं की सृष्टि मतलब भोक्त सृष्टि उसके बाद साधन की सृष्टि जिसमें बैठकर के वो भोग कर सकते हैं और उसके बाद आगे भोग्य सृष्टि बता रहे तीन प्रकार की सृष्टि होती है भोक्ता सृष्टि साधन सृष्टि और भोग्य सृष्टि भोक्ता है सारे देवता है हमारे शरीर में भी इंद्रियां ही क्या है देवता है उनका अंश है तो देवताओं की सृष्टि तो पहले बता दिया और उसके बाद साधन बता दिया जिसमें बैठ करके भोग करे ये साधन हो गया देखिए भोगता है भोग तभी कर सकता है उसके लिए साधन चाहिए बिना साधन से कैसा भोग करे वो तो साधन हो गया शरीर आधी इसलिए शरीर का लक्षण के अभोगा यतनम शरीरम भोग का आयतन अर्थात भोग का आश्रय जिसमें रहकर ये जीवात्मा भोग करता है उसी का नाम शरीर है ये साधन हो गया उसके बाद भोग्य सृष्टि बता रहे भोग्य का मतलब जो भोगता के द्वारा जो भोग करता है देखिये भोग अलग है भोक्ता अलग है भोग्य अलग है एक नहीं है भोग्य हो गया विषय जो विषय है उनको भोग्य कहते हैं। और विषय ही दो प्रकार का है अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय अनुकूल विषय है उसको ग्रहण करता है भोगता है, उसको सुख मिलता है प्रतिकूल विषय को ग्रहण करने से उसको दुख मिलता है तो इसलिए भोग कहते हैं सुख का दुख का अन्य तरह सुख का अनुभव कर रहे अथवा दुख का अनुभव कर रहे ही भोग है वो अनुभव किससे कर रहे भोग्य पदार्थ के द्वारा तो भोग्य के द्वारा भोक्ता भोग कर रहे अर्थात सुख दुख का अनुभव कर रहे तो इसलिए यहां भोग्य जो पदार्थ है अन्न है उनकी सृष्टि बता रहे आगे के मंत्र में आगे के खंड में स इ्षत इमे नु लोकाश लोकपाल अन्नम ये सृजति बता रहे सा सा शब्द है सर्वनाम है जिस परमात्मा ने इन जिस्परमात्मे की सृष्टि जिस परमात्मा ने नाना प्रकार का शरीर की उत्पत्ति की थी वही जो परमात्मा उन्होंने एक क्षण किया एक क्षण का मतलब विचार और यहां प्रश्न होता है उस परमात्मा ने एक क्षण कैसा किया विचार कैसा किया देखिये एक क्षण करना विचार करना शरीरवान व्यक्ति ही कर सकता है शरीर और इंद्रिया हो तभी व्यक्ति एक क्षण कर सकता है जैसे ये जड़ पदार्थ है माला है मईक है एक क्षण नहीं कर सकता है न उनमें इंद्रिया है ना शरीर है उस परमात्मा ने ईश्वर ने एक क्षण कैसा किया ईश्वर का शरीर कौन है उनके इंद्रिय कौन है जैसा हम लोग एक क्षण कर रहे हैं, आंख के द्वारा देख रहे एक क्षण हो गया वैसे ही परमात्मा ने एक क्षण कैसा किया मन के द्वारा हम लोग अभी चिंतन कर रहे जो सत्संग सुन रहे ईश्वर का मन भी है नहीं ईश्वर के इंद्रिया भी है नहीं कैसा एक क्षण किया तो इसलिए एक क्षण जो करना यह संभव नहीं ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया हे गुरुदेव ये तो बता दीजिए ईश्वर ने कैसा एक क्षण किया ऐसे जिज्ञासा प्रकट करने पर शिष्य ने तो आचार्य बताते हैं देखो एक क्षण करने के लिए शरीर और इंद्रिया होना है आवश्यकता है किंतु किनके लिए ये जो जीव है अज्ञानी है उनको यदि एक क्षण करना हो देखना हो चिंतन करना हो वहां मन और इंद्रिया चाहिए शरीर चाहिए किंतु परमात्मा है सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसके लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं चलो कुछ समय के लिए परमात्मा को छोड़ दीजिए जो योगी है यहां बैठे बैठे दूर देश तक एक क्षण करता है किससे एक क्षण किया उन्होंने यहां बैठे हैं हरिद्वार को देख रहे हो क्या ये आंख वहां तक पहुंच गई नहीं मन भी वहां तक नहीं गया है क्योंकि मन भी तभी जाता है किसी ना किसी इंद्रियों को आश्रय करके ही मन बाहर जाता है अपने आप मन बाहर नहीं जाता है भले हम व्यवहार करते मेरा मन बाहर गया था कहां बाहर गया था पता नहीं मेरा मन घर में गया था अरे घर में गया ठीक है किसको आश्रय करके गया घर तक हमारे आंख नहीं पहुंच रही तो भी घर में गया व्यवहार होता है इसलिए वहां घर का चिंतन आ रहे हैं हमारे मन में बार बार उसको लेके बोलते मन घर में गया मन अमुक देश में गया मन बाहर नहीं जाता है जाता है इंद्रियों को आश्रय करके तालाब का जो जल बाहर जाता है छिद्र और नहर को लेकर जाता है स्वतः नहीं जाता है अस्वतंत्र बहिर्म शास्त्र बता रहा है मन बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं इसलिए भगवान बादश्य कार्य ने एक जगह बता दिया है आपने इंद्रियों को रुका दिया अभी मन बाहर नहीं जाएंगे अंदर उतल बुतल करेंगे बहुत बहुत समय तक धीरे धीरे वो भी शांत होगा कैसा जैसा पिंजड़े में किसी आपने शेर को डाल दिया स्वच्छंद भ्रमण करने वाला शेर है जंगल में पिंजरे में डाल दिया पहले खूब खुरापत करेगा उतल पुतल करेंगे बहुत दिन तक अंतता वो शेर सोच रहे इससे मुझे बाहर नहीं जा सकता हूं धीरे धीरे वो शांत हो जाता है वैसे ही जो मन है उसको व्याग्र कहा दिया है ये विषय है अरण्य है ये विषय रूप अरण्य में मन रूप जो शेर है स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते रहता है और जाता कि शेर ये इंद्रिया को माध्यम बनाकर जा रहा है ये पिंजड़ का द्वार खुला है यदि पिंजड़ा अपने बंद किया इंद्रियों को बंद किया वो बाहर नहीं जा सकता है। अंदर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है योगी है एक क्षण कर रहे यहां से दूर दूर का एक क्षण कर रहे किससे आंख से नहीं देख रहे मन तो वहां तक जा नहीं सकता है कोई इंद्रिया उसके साथ नहीं दे रहे तो भी वो देख रहे यदि एक योगी देख रहे तो परमात्मा क्यों एक क्षण नहीं कर सकते योगी के अंदर जो योग बल आया है उस योगेश्वर के द्वारा तो वो क्यों नहीं ये क्षण कर सकता इसलिए एक क्षण करना देखना उसके लिए शरीर और इंद्रिय है मनुष्य के लिए अर्थात जो अज्ञानी है उनके लिए शिष्य परमात्मा के लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं इंद्रियों की आवश्यकता नहीं और यदि इंद्रिय शरीर मानते हो उसका माया ही उसका शरीर है तो माया को लेकर वो एक क्षण करता है श्रुति में भी बता दे कि अपाणि पादो जवनोग्रहीता श्वेता श्वेतर उपनिषद में बता रहे अपाणि पादो हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है जवनोग्रहीता सबसे वेग से चलने वाला है वही सबको ग्रहण भी कर है। पश्च्य चक्षु शृणोत्य कर्ण आंख के बिना वो देख रहे कान के बिना सुन रहे सवेत्ति वेद्यम सबको वही जान रहे किंतु उसको जानने वाला कोई है ही नहीं तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा को एक क्षण करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं गीता में भी भगवान ने बताया तेरहवें अध्याय में श्वेता उपनिषद में भी कहा गया है सर्वता पाणीपादम तत् सर्वतो अक्षिशिशरो मुख सारे उसके हाथ है उसके ही पैर है उसके ही मुख है तो इसलिए उनको देखने के लिए उनको विचार करने के लिए कोई अलग शरीर की आवश्यकता नहीं बिना शरीर से भी ईक्षण कर सकता है बिना मन से भी तो इसलिए उस परमात्मा ने किया। क्या ईक्षण किया क्या विचार किया प्रति बता रहे इमेनु नू लोकाश्च मैंने ये लोकों का भी सृजन किया अंबा है मरो है मरिची, सारे जो लोक है उनकी सृष्टि की और उसके बाद ये लोकपालों को भी मैंने रचना की सबको रचना की आगे इनके लिए अन्न की आवश्यकता है अन्न के बिना नहीं रह सकते इसलिए यहां बता रहे अन्नम एव्य सृज इन देवतों के लिए अन्न की सृजन करो अर्थात रचना करो देखिये अन्न का मतलब जो हम खा रहे ये अन्न मात्र नहीं सारा जगत भी अन्न माना जाता है जो खाया जाता है वो अन्न है जो भी दृश्य पदार्थ है वो सारा अन्न है इसलिए वहां बृह गारणिक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से पूछाता याज्ञवल के तिहुवाच हे याज्ञवल्क ये बताओ यदिदम सर्व्यु मृत्युर अन्नम इशारा हे मृत्यु का अन्न है सबको मृत्यु खाती है इसलिए मृत्यु से भयभीत भी होते सब लोग मृत्यु का नाम सुनते हुए डर भी जाते कभी कभी ऊपर ऊपर से मृत्यु को बुलाते भी जहां परेशान होता है व्यक्ति तभी बोलते हे मृत्यु मेरे पास क्यों नहीं आते उनको तो ले गए मुझे क्यों नहीं ले जाते और मृत्यु जहां आने पर डर जाते जैसा एक लकड़ा हारता लकड़ी लाता था जंगल से घर में और कोई नहीं बुढ़िया उनकी पत्नी थी और ये भी बूढ़ा हो गया था तो बार बार सोता था मेरे परिवार के सब लोग गए मृत्यु ले गए हे मृत्यु मुझे क्यों नहीं ले जा रहे मेरे पास क्यों नहीं आते मैंने क्या अपराध किया मुझे भी तुम ले जाओ ऐसा प्रतिदिन प्रार्थना कर और जंगल में जाता था लकड़ी काटने के लिए और लकड़ी का बोझ उड़ता नहीं था तभी मृत्यु को बधे मृत्यु तुम अभी भी क्यों नहीं आते हैं मुझे क्यों नहीं ले जाते तो वैसे ही प्रार्थना करता था एक दिन मृत्यु वहां पहुंच गई तो उतने में वो लकड़ी उठा रहा था सामने मृत्यु खड़ी है उन्होंने पूछा कौन हो तुम तो उस मृत्यु ने कहा जिसके लिए बुला रहे आह्वान कर रहे वही मृत्यु मई हूं बार बार मुझे पुकार रहे इसलिए मैं आया तो उन्होंने कहा आया तो बहुत अच्छा है ये जो बोझा है उठा के मेरा सिर में रख दे दो मृत्यु हैरान हो गई तो कहने का तात्पर्य है ऊपर ऊपर से बुलाते जहां मृत्यु आने पर सब डर जाते तो इसलिए इस सारा जगत है मृत्यु का अन्न है हे याज्ञ बल सारा जगत मृत्यु का अन्न है और वो जो मृत्यु है उसको खाने वाला देवता कौन है मृत्यु भी जिसका अन्न है ज्ञवल के ने कहा सारे जगत को खाने वाला है अग्नि है देखिए अग्नि सबको भक्षण करता है इसलिए अग्नि का नाम है हुतबुक कहते हव्यवाहा कहते और उस अग्नि भी उस जल का अन्न है क्योंकि अग्नि को भी जल खा रहे अथवा अग्नि का मतलब है हिरण्यगर्भ है सारा जगत को खाने वाला वो हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ को भी खाने वाला है अव्यक्त अर्थात हिरण्यगर्भ भी एक दिन समाप्त हो जाता है तो सारा जगत है अन्न है किसी ना किसी प्रकार से खा रहे एक दूसरे का अन्न बन रहे संसार में कौन सी चीज ऐसी नहीं सब सबका अन्न बन रहे किंतु सबका जो पीछे खाने वाला जो काल है इसको कोई भी नहीं देख रहे हमारे पीछे रह कर एक काल भी खा रहे करके कालो जगत भक्ष भगवान बाश्यकार जी का है तो इसलिए वहां बता दिया हरेक व्यक्ति अपने अपने अन्न के पीछे दौड़ रहे उसके पीछे भी खाने वाला है उसको भूल गए भेको धावति धाती तमचावणी सर्पंशिकी धावति व्याग्रो धावति विधिवशा व्यादी तम धावति स्वस्व आहार विहार साधन विदोना काला कालाठति पृष्ठता कचदरा केना ना दृश्य सबके पीछे काल पड़ा है जैसा बारिश आती है बहुत कीड़े हो जाते हैं। मेढक सोच रहे मेरा भंडारा है खूब मुझे खाने के लिए मिल रहा है कीड़े के पीछे पड़ा है खाने के लिए मस्त किंतु उस मेड़क के पीछे भी पड़ा है फणी सर्प सर्प सोच रहे मेरा अन्न है मस्त में उस मेढक के पीछे पड़ा है और उस सर्प के सिकी धावती सिकी है। कहते हैं सिका जिसके पास है सिकी अर्थात मयूर मयूर दौड़ रहे उस सर्प को पकड़ने के लिए सर्प को खाएंगे मेरा अन्न बने करके किंतु मयूर को पता नहीं व्याग्रोत्तम धावती उस मयूर के पीछे पड़ा है व्याघ्र व्याघ्र सोचा इसको में मार के खाओ किंतु व्याघ्र को भी पता नहीं व्यादोपितम धावति। उस व्याघ्र के पीछे पड़ा है व्याद भील बाण पकड़ के इसलिए वहां भर्तृहरी बता रहे स्वस्व आहार अविहारा अपने अपने आहार में सारे जन इतने व्यस्त है उनको पता नहीं सर्वे जना व्याकुला सारा जगत व्याकुल हो रहे कालहा पृष्ठता कचरा का सबकी जो पूंछ है काल ने पकड़ दिया के नापि ना, ना उस काल को कोई नहीं देख रहे तो काल का सब अन्न बन जाता है इसलिए सारा जगत अन्न है तो इसलिए परमात्मा बता रहे इन अन्नों को मैं उत्पन्न करूं अन्न भी एक प्रकार का नहीं पहले भी एक बार बताया था सात प्रकार का अन्न है किंतु पुनः उसको चार भाग में विभक्त किया है गीता में बता दिया है पचाम्यन्नम चतुर्वेदम चार प्रकार का अन्न को मैं पचाता हूं वैश्वानर बन करके एक है भक्ष्य माना जाता है भक्ष का मतलब है चबाकर हम खाते हैं उस अन्न का नाम है भक्ष कहते जैसा रोटी है है भक्ष माना जाता है और दूसरा है भोज्य माना जाता है भोज्य कहते हैं जो निगला जाता सीधा निगल के जो खाते हैं ये भोज्य है जैसा दूध है और अन्य जो भी रस है तरल पदार्थ ये सब भोज्य में माना जाता है तीसरा जो अन्न है ले ले का मतलब जो चाट करके खाते हैं चटनी है अचार है सब लेह अन्न है और चौथा जो अन्न है चौष मानते हैं। चौष्य का मतलब है चूस करके खाते हैं, जैसा आम है गन्ना है सब चौषा माना है तो चार प्रकार का अन्न माना है और उसी को ही पुनः गुणादि को लेकर पुनः हाँ चार भाग्य है एक है सौगंध्य दूसरा है सौरश्य तीसरा है सौरूप्य चौथा है सौहिद्य ये चार प्रकार का मान है सौगंध्य का मतलब है ये पृथ्वी तत्व को लेकर इसमें पृथ्वी तत्व प्रदान रहता है ये गंध है पृथ्वी का धर्म है जिस अन्न में सुगंध ज्यादा रहती है कभी कभी देखिए भूख नहीं है आपको पेट भरा है इतना बढ़िया सुगंध है तो सुगंध को देकर आपका मन में इच्छा होती है थोड़ा खा ले लो ये सौगंध्य कहा दूसरा है सौरस्य रशेदार। तो रशेदार होने से भी कभी कभी इतना खाते हैं बिल्कुल इच्छा नहीं होने पर भी खाते तो सौरस्य कहाते रशेदार। जैसा कोई एक व्यक्ति था शर्मिंदा स्वभाव वाला था विवाह भी हो गया था उनका ससुराल गया तो ससुराल में खीर बनाया था बहुत बढ़िया उन्होंने पहले कहा मैं तो खीर खाता नहीं अभी पहले कह दिया खीर नहीं खाता हूं सास परस रही थी उन्होंने मना किया वो थोड़ा सा खीर उसके हाथ में गिर पड़ा चाक लिया इतना सुंदर इतना रशेदार, इतना बढ़िया है अभी क्या करे पहले बोल दिया था नहीं खाऊंगा करके अभी दोबारा कैसा मांगे जो तो बेशरम व्यक्ति हो तो बोलता लाओ कहेंगे किंतु वो शर्मिंदा व्यक्ति मन में बार बार विचार कर रहे अरे मैंने क्यों मना किया इतना बढ़िया खीर है करके सायंकाल का समय था भोजन करके सो गये तो पत्नी से कहा तो खीर कुछ बचा है पत्ती तो रुष्ट हो गई उस समय में क्यों नहीं खाया है तो अंदर होगा जाके खाओ करके तो अंदर गया सांस भी वहां से गई थी पहले गांव में मिट्टी के हांडी होती थी उसमें बनाते थे अभी उन्होंने सोचा खीर खाएंगे कैसा उस हांडी में मुंह डाल दिया जैसे बिल्ली है वैसा है और खाने लग गया जैसे बिल्ली मुँह डाल के खाती है तो उधर सास को आवाज आ गए उन्होंने सोचा बिल्ली आ गई करके अंधेरे में दंडा उठा के एक मार दिया वो घड़े को लग गए वो घड़ा फूट गया पूरा शरीर में गिर गया अब ये जो बेजती हो गई किससे सौरस्या ये अन्न कभी भी बेजती कर सकता है शरीर को हाने भी पहुंचा सकता है ये सौरस्या अन्न है तीसरा है सौरूप्या देखने में इतना सुंदर लगता है आपके मन में अपने आप इच्छा उत्पन्न होती है ये सौरूप्य है चौथा माना है सौहित्य साधक के लिए तीन अन्नों का निषेध किया है सौगंध्या सौरूप्या सौरस्य यदि इन अन्नों के पीछे दिए गए साधक साधन से वंचित होगा शरीर स्वस्थ नहीं रहे जो चौथा जो आहार है सौरूप्य अथा सौहित्य उसी को ही गीता में बता दिया सात्विक आहार सौहित्य का मतलब यह है जिस अन्न को खाने से हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो कभी कभी देखा जाता है भोजन करते शरीर में भारीपन आता है आलस्य प्रमाद आ गया और सौहित्य अन्न में शरीर में भी हल्कापन है मन में भी एक प्रसन्नता रहती ऐसा भोजन होना चाहिए तो इसी भोजन के द्वारा ही व्यक्ति साधना कर सकते हैं तो इसलिए उस परमात्मा ने ये जो लोकपाल है देवता है उनके लिए अन्न का सृजन किया क्योंकि इन अन्न के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ई क्षण पूर्वक अन्न की सृष्टि की यही बता रहे लोकपालश्चा अन्नम ये ब्य सृजा इनके लिए अन्न की उत्पन्न करो, इस प्रकार अन्न की उत्पन्न किया अन्य की सृष्टि की इच्छा से तो ईश्वर ने सोचा इनके अन्य की तो सृष्टि करनी है कैसा करे किस प्रकार करे किन के लिए कौन सा अन्न उत्पन्न करे ये विचार करने के बाद जैसा पहले जलों के जल से ही अलग अलग प्रकार का देवतों की उत्पन्न किया था जल का मतलब जल नहीं है पंचीकृत पंच महाभूत दो प्रकार के होते हैं पहले भी बता दिया था एक अपचीकृत है और दूसरा है पंचीकृत पंचीकृत का मतलब है उसमें पांचों मिले जैसा उदाहरण के लिए हम जिस धरती के ऊपर बैठे हैं ये धरती में पांचों अंश है जल है उसमें भी पांचों अंश है देशा योगी है जल में फदमासन डाल के बैठते जल में कोई भी नहीं बैठ सकते जल में जो पृथ्वी का अंश है एक बट्टा आठ उसके ऊपर योगी बैठ जाते जैसा मान लीजिए कमरा पूरा बंद है एकदम बंद है खिड़की भी बंद है उसमें जो भूत कहां से प्रवेश होता है कमरे में बोलते कमरे में भूत आ गया, कहां से आ गया दरवाजा भी बंद है खिड़की भी बंद है कुछ है ही नहीं तो भूत आया कहां से तो इसलिए जो भूत आदि है वो जो दीवार के अंदर अर्थात ये पंचीकृत जो आकाश है एक बट्टाट उसके अंदर भी वो प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए ये जगत है पंचीकृत है पंचीकृत का मतलब जैसा अपंचीकृत है उसको दो दो भाग में विभक्त कर दे आधा आधा उसमें जो पहले वाले हैं उसके पुनः चार भाग कर दीजिए तो एक बट्टा आठ एक बट्टा आठ एक बट्टा आठ हो जाएगा तो दूसरे आधे भाग में मिला दीजिए वो भी पूर्ण हो जाएगा तो पृथ्वी में आधी प्रथिवी है उसमें एक बट्ट आठ है आकाश का अंश है और एक बट्ट आठ है वायु का अंश है और एक बट्ट आठ है तेज का है और एक बट्टाट है जल का है पृथ्वी का अंश अधिक होने से उसको पृथ्वी कहा दिया जैसा लोक में देखिए किसको को कहते ये व्यक्ति सज्जन है क्यों सज्जन कहाने से क्या उसके अंदर दुर्गुण नहीं है क्या दुर्गुण उसके अंदर भी है किंतु उसके अंदर जो सज्जनता है वो अधिक है साठ या सत्तर परसेंट होने से उसको बोलते सज्जन और दुर्गुणता है नहीं के बराबर वैसे ही कहते व्यक्ति दुष्ट है दुर्गुण है इसके अंदर क्या उसके अंदर सज्जनता नहीं है क्या उसके अंदर भी है किंतु दुर्जनता अधिक है देखिए व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है कोई भी व्यक्ति खराब नहीं ये खराब और अच्छा है गुण और दोष को लेके होता है यदि अच्छे से अच्छे व्यक्ति है उसमें दुर्गुण आ गया बोलते व्यक्ति खराब है अभी तक अच्छा था अभी खराब हो गए कह और खराब से खराब व्यक्ति यदि साधना में लग गया धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो गया बोलते बहुत अच्छा व्यक्ति है कि अच्छा और खराब जो बोलते हैं गुण और दोषों को लेकर जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुण आने पर वो व्यक्ति अच्छे है हम व्यवहार करते और उसी व्यक्ति के अंदर यदि दुर्गुण आने पर ये व्यक्ति खराब है किंतु तो व्यक्ति अच्छा और खराब नहीं होता है गुणों को लेकर गुण दोषों को लेकर वैसा ही पृथ्वी के अंदर आदि है पृथ्वी है अन्य का एक बट्टा आठ होने से वहां पृथ्वी व्यवहार करते तो पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा ही उन्होंने अन्न की भी उत्पत्ति की अन्न के बिना ये जीवन नहीं चल सकता है साधन भी नहीं चल सकते इसलिए हम बता रहे एक मूर्ति के समान मूर्ति का मतलब है सावयव। मूर्ति का मतलब हमारे दृष्टि का विषय उसको मूर्ति कहाते देखिए पंचभूत मानते हैं पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है। इन तीनों को हम मूर्त मानते हैं दो को अमूर्त मानते हैं तो क्यों ऐसा माना एक अमूर्त है तीन मूर्त है मूर्त का मतलब है हमारे नेत्र का विषय बनते हैं उसको मूर्त कहते हैं और जो नेत्र का विषय नहीं है चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है अमूर्त माना जाता है आंक के द्वारा हम पृथ्वी को भी देख सकते हैं आंख के द्वारा जल को भी देख सकते हैं आंख के द्वारा अग्नि को भी देख सकते हैं, किंतु आंख के द्वारा वायु को नहीं देख सकते आकाश को भी नहीं देख सकते इसलिए वायु और आकाश है अमूर्त माना जाता है और ये तीन है मूर्त है अर्थात मूर्ति के समान हमारे आंख के विषय हो रहे हैं ए मूर्त कहते, वैसे ही उस परमात्मा ने मूर्त रूप अन्न को उत्पन्न किया मूर्ति के समान अन्न को उत्पन्न किया सारे देवतों ने प्रार्थना किया था भगवान आपने भूख तो जोड़ दिया भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ बनाओ इसलिए उन्होंने अन्न भी बना दिया इस प्रकार सारी सृष्टि का वर्णन किया पहले लोकों की सृष्टि हो गई लोक के बाद लोकपालों की सृष्टि बता दिया उसके बाद ये लोकपालों को रहने के लिए जो आयतन है शरीर उनकी सृष्टि बता दिया उसके बाद ये भूख है उसके निवृत्ति के लिए अन्नादि की सृष्टि बता दिया इस प्रकार जो अलग अलग सृष्टि बता दिया इस सृष्टि का तात्पर्य किसके लिए सृष्टि के विषय में शून्य से मिलेगा क्या उसे कुछ नहीं मिलने वाला इस सृष्टि के द्वारा शास्त्र कुछ ना कुछ ये समझाना चाह रहे हैं अर्थात ये सारे जगत को जो निर्माण कर रहे कोई ना कोई दूसरा होगा इस सृष्टि में रहते हुए ये विलक्षण जगत है विलक्षण रचना है किसने किया उसको तुम पहचानो उसको तुम जानो तभी तेरा कल्याण है तभी दुख से निवृत्ति हो जाएगा इसलिए सृष्टि के द्वारा समझा रहे अन्यथा सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं तो आगे का विचार है हम लोग अगले सप्तर में का ओम शांति शांति शांति